आपकी आवश्यकता से ज्यादा अपेक्षाएं दो ही चीजों की जब पूर्ति नहीं होती तो मन मनाफांत होता है आपकी इच्छाओं की, की पूर्ति नहीं हुई आपसे किसी के आपसे आपकी इच्छाओं की, आप आप की, आप की पूर्ति नहीं हो गई आप असंतुलित हो जाते हैं आपके अंदर तनाव आ जाता है आप तनाव से मुक्ति पाएंगे कैसे आप मेरे दर पर आएंगे कल किसी के दर में जाएंगे केवल जीवन भटकते भटकते गुजर जाएगा इसलिए मेरे द्वारा बार बार आह्वान किया जाता है कि वर्तमान समय में समाज को आवश्यकता है साधना मैं जीवन जीने की केवल कहानियां किसे सुनने की नहीं आपको साधक बनना ही पड़ेगा और साधक बनकर के भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करना पड़ेगा मैं तीन दिन जो सूर्य लगाता हूं अष्टमी नवमी और विजयदशमी उसके पीछे भी वह मूल रहस्य तत्व छिपा हुआ है कि अष्टमी भक्त प्रदाता दिन होता है नवमी ज्ञान प्रदाता दिन होता है और विजयदशमी आत्मशक्ति को प्रदान करने वाला दिवस होता है आपके अंदर जो जो पात्रता आती चली जाएगी सत्य के उस प्रकट सत्ता के रहस्यों में सतत आपको जोड़ता चला जाऊंगा सरल से सरल आपको मार्ग बताया गया है भक्ति में बहुत बड़े तंत्र मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती क्यों रहे निष्ठा विश्वास वह भक्ति भाव अपने अंदर जागृत करने का भाव हम अपनी इच्छाओं को सी चुकी हमको ही करना पड़ेगा दूसरा को नहीं करेगा यदि आपको गुरु धर्म रूपी नाव पकड़ा दे तो अनास्था रूपी भौर जाल से अपनी नाव को आपको ही बचाना पड़ेगा उसको दूसरा कोई नहीं बचाएगा चूंकि गुरु आपको केवल धर्म रूपी नाव दे सकता है वह नाव प्रदान कर सकता है बता सकता है कि उस नाव को भव आपकी जो भवर है उस भवर से बचाने का प्रयास करो जब तक आप उस सत्य को समझोगे नहीं तब तक यदि आप उस नाव पर सवार भी है और अनास्था रूपी भौर जाल पर आप ले गए तो आप उस भौर चाल में नाव भी आपकी जाएगी और आप उस गर्द में समा जाते हैं वही कारण आपके साथ है आज कि किसी पल तो आपके अंदर बहुत तीव्र भाव इतना प्रबल भाव आएगा कि आपको लगेगा हम मां के लिए अपना सरोस नि कर सकते हैं गुरु के लिए अपनी गला काट करके दे सकते हैं और तत्काल दूसरे दिन दूसरे क्षणों आपके अंदर वो भाव समाप्त हो जाते हैं वह स्थायित्व तो आपके अंदर नहीं आ पाता और जब तक स्थायित्व तो आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप किसी के सच्चे शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है तब तक किसी के आप सच्चे भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है वल वह आपको स्थायी बिंदु हाफिल करने की जरूरत है धर्म ग्रंथों का बहुत ज्यादा अध्ययन कर लोग आपको मिलेगा क्या केवल रटु तोते के तरह पढ़ लोगे रटु तोते के तरह किसी दूसरे को सुनाते रहोगे आपका कल्याण किस प्रकार से होगा इसका में आपका उद्धार किस प्रकार से होगा आपकी मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी चूंकि मुक्त कह व्यक्ति किसको है मुक्त का तात्पर्य नहीं कि आपका शरीर जब नष्ट होगा तो आप किसी दूसरे धाम में एक मिनट के अंदर चले जाएंगे तो आपकी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी आप मानव जीवन प्राप्त कर रहे हैं हजारों हजारों बार बार बार पुनः पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे चूंकि जो कर्मों का लेखा जो का मैंने कहा जो सुपर कंप्यूटर आपके पास आपके शरीर में ही स्थापित है जो पूर्व के चिंतनों में चूंकि मेरे द्वारा बहुत कुछ चिंतन इन पिछले 11 वर्ष आश्रम की स्थापना के चले हैं हर पक्षों के चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं सत्य तो है कि आज आवश्यकता ही नहीं मुझे किसी पक्ष की अपनी विचारधारा चिंतनों को और कुछ देने की यदि आप उन चिंतनों को बार बार सुने मुझे अपने प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती केवल आप लोगों को दिशाधारा मिले मेरे विचार क्या है मेरे भावना क्या है इसलिए जी न्यूज चैनल पर भी उसका प्रसारण प्रारंभ किया गया और जी जागरण चैनल पर भी प्रसारण चलता रहता है जिसे आप यदि बार बार सुनेंगे तो आपको मेरी विचारधारा मिल जाएगी मेरे चिंतन मिल जाएंगे माता से किस प्रकार से संबंध जोड़ना है आपके अंदर किस प्रकार की कामना होनी चाहिए किस प्रकार की भावना होनी चाहिए यह सब पक्षों के चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं और सकता है कि आप उस दिशा पर चलें और जो मैंने लक्ष्य में उस दिशा पर सक्रियता से बढ़ता चला जाऊं। क्योंकि जितना मैं ऊपर प्रगत सत्ता के चरणों में ध्यान साधना करके आप लोगों का कल्याण के लिए चिंतन करूंगा उतना आप लोगों को ज्यादा फल प्राप्त हो सकेगा उन चेतना तरंगों को आप ज्यादा लाभ प्राप्त कर चुके मैंने कहा मेरा जीवन बिल्कुल विपरीत है यदि समाज के आप धर्म स्थानों से देखेंगे धर्माचार्यों से देखेंगे धर्म गुरुओं से देखेंगे तो मैंने कहा मैं उनसे तुलना भी अपनी कभी नहीं करना चाहता मेरा मार्ग उनसे कोसों दूर का है वो किसी दूसरी तरफ को मुख करके खड़े मेरी यात्रा उस माता आदिशक्त जनी जगदम्बा की ओर है उनका रुख वर्तमान में कल में सत्य से असत्य की ओर मुड़ चुका है वो केवल इतने कोई धर्म समझ बैठे हैं बस गुण धर्म का गुणगान करते रहो धर्म ग्रंथों को रट लो और उनका केवल गुणगान करते रहो इस समाज का कल्याण होता चला जाएगा कल में आवश्यकता है कि भक्ति का प्रवाह एक बार तीव्र गति से फिर जागृत हो लोगों के अंदर साधनात्मक भाव जागृत हो लोग साधक बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़े चाहे पांच मिनट के लिए अपने घर में बैठे दस मिनट के लिए अपने घर में बैठे वह निष्ठा विश्वास जागृत हो कि नियमितता अपने जीवन में ले आए कि हमें निमित्त प्रकट सत्ता का स्मरण चिंतन करना है और उस स्मरण चिंतन करने के लिए मैंने सरल सरल मार्ग बताए हैं मैंने चेतना ओम जगदम के दुर्गा नमह चेतना मंत्र दिया है दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ दिया है जिस दुर्गा चालीसा का आखंड पाठ कम से कम इस भूतल पर तो यह पहला स्थान है ही जिस स्थान पर आप बैठे हैं इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या होगी कि भूतल का पहला स्थान जहां का अखंड दुर्गा चालीसा का गुणगान पिछले 11 वर्षो से सतत चल रहा है और अखंड अनंत काल तक चलता चला जाएगा क्योंकि जो सत्य का प्रवाह है वो मेरे द्वारा नहीं डाला जा रहा अखंड अनंत काल तक चलता चला जाए माता आदिनी जगदम्बा की कृपा से चलता चला जाएगा मुझे सच का ज्ञान है मैं अपनी यात्रा से अवगत हूं और माता आदि सकजनी जगदम्बा की जो कृपा है उससे भी अवगत हूं कि माँ का जो गुणगान यहां प्रारंभ हुआ है वो सतत अखंड अनंतकाल तक चलता चला जाएगा मैं यहां का आह्वान करता हूं इसलिए प्रारंभ से जब मैंने यहां की स्थापना की थी तभी मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ यहां प्रारंभ करा दिया था कि आपका एक पल भी बेकार और निरथक न जाए मैं नहीं चाहता कि आप आए मेरे चरणों पर रोए और गिड़गड़ाएं मैं इससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं मेरी विचारधारा भी नहीं कि कोई बार बार मेरे सामने गिड़गिड़ाए मेरे सामने हाथ जोड़े अपनी समस्याओं के निदान के लिए मेरे सामने प्रार्थना करे उस समय या तो मेरा सर सर मुझसे झुकने लगता है या मुझे आपसे अरुचि होने लगती है गुरु के सामने तो केवल एक बार अपनी बात को व्यक्त कर देना ही पर्याप्त होता है वह गुरु आपका गुरु कैसा जिसके लिए आप बार बार गिड़गड़ाएं बार बार रोए आपके लिए क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है गुरु आपसे ज्यादा अच्छा जानता है जिस तरह मैंने उस प्रकट सत्ता को यदि हम अपने शब्द दें उस प्रकट सत्ता को यदि हम अपना ज्ञान देने लगे यदि मैं माता आदिश्यक् जन को मैं कहने लगू मां हो जाए माँ हो जाए माँ कर लो मैं ऐसी कृपा कर दो मैंने तो कभी माता आदिशक् जन जगदमा मुझे बचपन से आज इस जीवन की यदि बात कह दूं तो कभी एक क्षण भी मेरे साथ ऐसा नहीं कभी जुड़ा कि मैंने मां किसी इस तरह की कभी कामनाओं को अपने जीवन के लिए कभी रखा हो समाज के कल्याण के लिए तो मैंने प्रार्थनाएं रखी है मगर मैंने अपने जीवन के लिए जब भी हो संभाला केवल एक चीज नहीं बस मां के क्षणों के दर्शन प्राप्त हूं मां के चलों से सार जुड़ा रहे मां के चलो की कृपा प्राप्त हो जाए मां से वह अटूट बंधन मेरा जुड़ जाए क्योंकि निश्चित जब मेरा भी जन्म हुआ था मैं पूर्ण चेतना से परिपूर्ण नहीं था पूर्व जीवन के संस्कार थे मैंने ऐसा परिवार पाया कि जहां मेरे पिताजी प्रारंभ से पूजा पाठ करते थे आध्यात्मिक तो वातावरण मिला मेरी चेतना दबने नहीं पाई माता आदिश्य जी के जगदंबा की मेरे परिवार में कोई आराधना नहीं करता था मगर निश्चित है माता पिताजी राम की आराधना करते थे भगवान शिव की आराधना करते थे अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे नियमित आरती सुबह शाम हुआ करती थी मेरे गांव के भी अनेक लोग यहाँ आए हुए हैं मां की कृपा से मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला पिताजी से आप परिचित ही थे आज ये कोना आपको रिक्त नजर आ रहा होगा मगर रिक्तता होती नहीं हमको कल सोच और समझ हासिल करने की जरूरत है उनकी भी यात्रा आपके बीच गुजरी मैंने में चिंतन दिया था कि जिस तरह उन्होंने घर का त्याग करके दंडी सन्यासी किस तरह का जीवन ग्रहण किया उसके पीछे भी मेरे बिंदु थे कि जब बचपन में मैं पढ़ाई करने जाया करता था तो अंतिम क्लास का जो खेलकूद का घंटा होता था उसको छोड़ करके वहां अगल बगल जो कुछ आफरम बने हुए थे छोटे छोटे कुटिया बनी थी कभी कभी वहां साधु संत करते थे तो मेरा मन कहीं रमा नहीं करता था पढ़ता जरूर था मगर पढ़ने में मन नहीं लगता था मगर ऐसा नहीं था कि पढ़ने में मैं कभी कमजोर रहा हूँ हमेशा मैं और ज्वालाजी एक साथ पढ़ते थे हमेशा अग्रिम पंक्ति पर बैठते थे दो चार बच्चों के बीच हम लोगों की हमेशा गणना होती थी मगर फिर भी एक अरुचपूर्ण जीवन था क्योंकि हर पल एक बचपन से ललक के उस दिशा की थी क्योंकि पूर्व जीवन के संस्कार थे और इस जीवन में वो दिशा बार बार मेरे अंदर जो एक किरण हर पल नजर आती थी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है मेरे साथ उस प्रकट सत्ता के जो तार है उनको कहीं ना कहीं संबंध मुझको जोड़ा प्रकट कहीं ना कहीं मुझे किसी और खींचना चाह रही है और बचपन में कुछ साधु सन्यासी वहां पर आए थे जिन्होंने पिताजी से मुझे मांगा था मगर बचपन जो के ग्राफ्ट जीवन के योग का नहीं है इसके योग कुछ नजर आते कहा कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं मुझे कुछ कहने की जरूरत है प्रकट फत्ता जो चाहती होगा वही उन्होंने मांगा है पिताजी चाहते तो उनको दे सकते टोलियों में घूम रहा होता मगर वो विचारधारा माता आदि सकजनी जगदम्बा ने उनको प्रेरणा नहीं दी पिताजी ने कभी स्वाभाविक है मैं छोटा परिवार में सबसे छोटा था मेरे प्रति सबका स्नेह था पिताजी ने मना कर दिया मगर मेरे अंतर की जो प्रेरणा माता आदिशक् जय जनी जगदम्बा ने जगा रखी थी उसे तो कोई बंद नहीं कर सकता था एक लगाव रहता था किसी ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर बैठू शांत एकांत स्थानों पर जाने का मौका मिले मुझे कोई अपने साथ लिवा कहीं हिमालय और पर्वतों में लिवा जाए और मैं उसे एकांत स्थान पर एक घंटे का जो समय मिला करता था उसी स्थान पर चला जाया करता था इस तरह की बातें ज्यादा समय स्कूल क्लास में क्यों छिपी रह जाएंगी फिर ज्वाला जी भी साथ पढ़ते थे किसी तरह वो बात मेरे पिताजी को पहुंची मैंने पूर्व में जो बताया था कि पिताजी आए स्वाभाविक है माता पिता हर एक चाहते हैं कि हमारा बच्चा केवल पढ़े यही विडम्बना आज समाज में बच्चों की साथ हो रही है कि माता पिता केवल एक चीज का बोझ बच्चों के ऊपर पूर्णतया से लाद देते हैं कि बस पढ़ने में दिन रात एक कर दो उन्हें बचपन से कभी अध्यात्म धर्म की एबीसीडी सिखाने का प्रयास ही नहीं करते यदि बचपन से आप लोगों को भी प्रारंभ में वो रास्ता बताया गया होता छोटे से जब से आप जरा सा संभाले होते तो शायद आपकी बहुत कुछ अज्ञानता आप तक दूर हो चुकी होती पिताजी अब में आए थे उस दिन निश्चित है मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं मेरे बड़े भाई भी आज शिश्रूप से यहां मेरे पास बैठे रहते हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं मैंने शायद सबसे ज्यादा परिवार में अगर माता पिता का दंड पाया होगा तो मैं था शायद मैंने होश भी संभालू शायद एक दो बार ऐसा हुआ हो कि पिताजी ने मुझे दंडित किया हो एक दो बार दंडित करने का प्रयास करते थे तो भग जाया करता था मगर उस बार वहां उस कुटिया में जाकर मुझको पकड़ लिए और कुछ मुझे दंडित भी किया उस रात में बहुत कुछ रोया था और रोने के बाद मैंने माँ के चढ़ों में सिर्फ एक प्रार्थना की थी कि माँ जो मेरे अंदर बैठा हुआ मेरे पिताजी के पास क्यों नहीं आ रहे पिताजी के अंदर प्रेरणा क्यों नहीं आ रही कि हम सन्यासी बने हम साधु बने हम उस तरह का जीवन जीवन मेरे अंदर बार बार भाव मुझे क्यों व्यथित करते हैं कि मुझे मन परिवार मेरे बड़े भाई रह रहे परिवार से रहे पति पत्नी से रह रहे हैं मुझे जीवन रास नहीं आ रहा अरुचिशी हो रही है रात भर रोया था कि माँ यही इनके अंदर प्रेरणा पैदा कर दो मां की कृपा रही कि कुछ वर्षों के के अंदर ही उनके अंदर प्रेरणा जागृत हुई और दंड सन्यास उन्होंने धारण किया ग्रस्फ्त का त्याग करके और मैंने एक जो प्रार्थना मां के चरणों में रखी थी चूंकि दंडी सन्यासी ग्रस्त का पूर्णतः त्याग करके गए थे उन्होंने संकल्प लिया था मैं कभी परिवार में नहीं आऊंगा चौहान वगैरह से आप जानते जो मैंने कहा चिंतन माँ के चरणों से यदि सच्चे मन से मैं उस भाव के जो कि भक्ति का चिंतन दे रहा हूं तो मैंने कहा अगर भक्ति वास्तव में आपके अंदर हो तो आप कोई भी मां के चरणों में प्रार्थना रखेंगे उसकी पूर्ति निश्चित होती जाती है अपने लिए नहीं था एक लक्ष्य था चूंकि जब मैं इस स्थान की स्थापना कर चुका तो मेरे चिंतन में था कि मेरे पिताजी भी दंडी सन्यासिया हो कही कहीं ना कहीं मां के चरणों की कृपा से मार्ग में गए वह कृपा भी आकर के इस आश्रम में जुड़ जाए और मैंने चिंतन किया के चरणों में, में, में, में अंतिम अवस्था में वो आकर के आश्रम में अपना स्थान प्राप्त करे आश्रम में अंतिम क्षणों पे उनके का शरीर जो अपने छूटे हुए आश्रम के अंदर आकर के छूटे आपको याद है इसी एक वर्ष पहले इसी शारदी नवरात्रि में पंचमे के दिन वह आश्रम में आए थे और तीन शिविरों की यात्रा चैतन्यता से लाभ प्राप्त किया और कानपुर की यात्रा के बाद आकर जो एक ने कहा जो चेतनावान होते हैं उनको उसी तरह के स्थान अपने आप स्वाभाविक प्रगत सत्ता देती है किसी कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती मैंने तो एक शूर की कामना की थी मां की माँ एक शूर कम से कम मेरे एक शूर का लाभ ले ले उनका मन भक्त माँ आपके चरणों के, के ओर लग जाए चूंकि वो आराधना विष्णु की कर रहे हैं राम की कर रहे हैं मगर मैं जानता हूं कि मुक्ति का मार्ग चेतनता का मार्ग पूर्ण कुंडली चेतना का मार्ग कहां से जुड़ा हुआ है तो आपके चरणों से जुड़ा हुआ है और जब तक वे आपके चरणों की कृपा प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक उनको वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा जो वास्तव में मेरे पिता होने के नाते उनको वह स्थान मिलना चाहिए और यहां के शिष्य से आप अवगत हैं, जो अनेकों शिष्य आप अवगत हो सकते हैं कि अंतिम समय पर वह यहां के प्रति इतना रम गए इतना प्रसंसित है मां के प्रति इतना भाव उनका जागृत हो गया कि वह सत अपने मुख से बार बार कहने के लिए बात से कि मैंने अपने तीस वर्ष जो संस जीवन में गुजारे वह मैंने बेकार गंवा दिया जो कुछ लाभ मुझे यहां मिला जो तरफ मुझे यहां मिली वह अन्य कहीं पर नहीं प्राप्त हो सकी और उसी चेतनता के साथ यात्रा के साथ आने के बाद गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर पुष्य नक्षत्र पर प्रदोष का दिन था ये सब तिथिया एक साथ संयोग बन जाए एक सूर्य की यात्रा मेरे साथ करके आए हों और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने शरीर में पूरी तरह तेल मालिश करवा के लगा करके क्योंकि दो दो शिष्या उपस्थित थे जिनको उन्होंने रात में जगा के बुलाया था उनको बुला करके वालिश करा के उनको कहा बेटा तुम सो जाओ मैं ध्यान में जा रहा हूं और पूर्णतया ध्यान में जाकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया आज उनका स्थान समझी नदी के तट पर दानवीर की पहाड़ी के बगल में वहां पर दिया जा चुका है चूंकि उनको अभी सूक्ष्म रूप में अभी एक लंबे अंतराल तक मेरी खुद अपेक्षाएं हैं मेरा खुद चिंतन है कि तो उस सिद्धाश्रम में यही पर वास करें क्योंकि इससे बड़ा और कोई लोक नहीं है। इस धरती पर जो तृप्ति इस पर आने वाले भविष्य में मिलना है उससे वह और लाभान्वित हो सके इसलिए मेरे फुक्ष में, इस मैंने वहां उनकी स्थापना की क्योंकि मैं किसी चीज़ से लिप्त नहीं हूं सिर्फ लक्ष्य से लिप्त होता हूं उस दिन की भी आप जाने मुझे जानकारी थी मुझे सूचना मिल चुकी थी जानकारी उसके बाद भी मैं अगर दूसरा कोई होता तो जाता वहां डेड बॉडी उनकी रखी थी उनसे रोता विलखता बिथा होती मैं अपने कर्तव्य से बधा होता हूं मैं नृत्य अपनी सुबह की नृत्य पूरी पूर्ण पूजन पूर्ण किया चालीफा पाठ पे उसी तरह किया मैं आरती उसी तरह मैंने पूर्ण की वहां पर शिष्यों को मैंने प्रणाम उसी तरह कराया उसके बाद जाके मैंने उनके चरणों के आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद जाके उनको मैंने वह स्थान वहाँ पर प्रदान किया हमें सिर्फ अपने कर्तव्य चिंतन मूल्य दे रहा था कि हमारे अंदर सच्ची भक्त अंतिम अवस्था पर उन्होंने जो समर्पण उनका जो निष्ठा विश्वास मेरे प्रति प्रकट सत्ता के प्रति जागृत हुआ उसके फलस्वरूप उन्हें वह शुभ मुहूर्त शुभ नक्षत्र शुभ क्षण प्राप्त हुए मेरे हाथों से उनका अंतिम संस्कार हुआ उन्हें इस स्थान पर जिसमें कहा जो तपस्थली मैं जिस परमधाम धाम का वासी हूं उसकी एक किरण यहां स्थापित कर रहा हूं उसका एक रचकड़ सिद्धाश्रम में स्थापित करने का सतत मेरा प्रयास चल रहा है इसलिए यह स्थान भी उसी सिद्ध धाम के समान ही तपस्थली है उसी तरह तपभूमि है उसी तरह इससे भी लाखों लाखों लोग भविष्य में लाभान्वित होते चले जाएंगे मेरी आज चुके प्रथम दिवस है इसलिए आप लोगों को चिंतन उस दिशा की ओर बार बार मोड़ रहा हूं कि वास्तव में अगर आप कुछ हासिल करने आए हैं वास्तव में अगर आपने अपना कुछ समय बर्बाद किया है कुछ समय आपने दिया है आप में ऐसे अनेकों लोग ऐसे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपनी फार अपना किराया लगा के आए हैं किसी एक दो का किराया खुद भी लगा दिया होगा आराम से खाते पीते यहां तक आए होंगे मगर ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो किराया कर्ज लेकर के आए होंगे अपनी जीवन की अन्य आवश्यकताओं को थोड़ा सा रोक करके आए होंगे कि डे ठीक हमने नवरात्र में गुरुचरणों का आशीर्वाद प्राप्त करना है मां का आशीर्वाद प्राप्त करना है हम भी जाके मां के दुर्गा चालीसा का कुछ पाठ करेंगे वहां कुछ सेवा कार्य करेंगे तो अगर आप वास्तव में वो भावना लेकर के आए हैं इस आश्रम तक पहुंचे हैं तो निश्चित आपके ऊपर माता आदि सत्य जगदम्बा की कृपा अवश्य तो उसके एक एक पल का सदुपयोग करें चूंकि साधारण मेरे चिंतन करोड़ परसों भी रहेंगे मगर आज जो प्राण मैंने कहा जिस तरह हैं कि यहां पर मैं आपका आवाहन आपकी बैटरियों को चार्ज करने के लिए बुलाता हूं और उसके लिए कोई इसकी आवश्यकता नहीं कि मैं आपके पास बैठकर चिंतन देता रहा कि आपके सामने बैठा रहा या आप मुझसे मिले या आप मेरे चढ़ इसलिए मैं हमेशा सूर के आसपास एक दो दिन पहले मिलना बंद कर देता हूं चूंकि मिलना बंद स्थूल शरीर से मेरा होता है जितना मैं स्थूल से मिलता हूं उसे कई गुना ज्यादा सूक्ष्म में हर पल आपके साथ रहता हूं मेरी चेतना तरंगे आपके साथ रहती हैं, क्योंकि मैं उन धर्म गुरुओं में नहीं जो केवल स्थूल का जीवन जीते हों। मैंने मंच से कहा है कि आपका गुरु पूर्ण कुंडली चेतना को जागृत करके हर पल यहां आश्रम में उपस्थित रहता है और जिसके कुंडली चेतना जागृत होती है वह स्थूल से अधिक सूक्ष्म से कार्य करता है इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में चिंतन दिए गए कि मुझे हजार सहखाने के अंदर भी बंद कर दिया जाए मैं समाज में जो प्रवाह डालने आया हूं वो प्रवाह डालने से मुझे दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी ये गर्व और घमंड की बातें नहीं होती ये मेरे जीवन की सहजता है मैंने कहा मेरे जीवन की यात्रा ही नहीं कि मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा मान सम्मान भोगूंगा बहुत ज्यादा समाज के बीच जाऊंगा